मुस्कुराते नमस्कार स्वागत है आपका हमारे बीच आज स्टूडियो में सस्मिता शाहू जी आए हैं उनसे बात करते हैं ग्लोबल सबमिट में आकर आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ जरूर शेयर कीजिए जी ये पहले तो शुक्रिया आजकल जैसे भी दादी का एक क्लास था जी जी जैसे ग्लोबल सब हो रहा है में हर कंट्री में सब हो रहा है तो इसका सब एक ही ये सलूशन है कि पहले हम लोगों को घर से ही शुरुआत करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम लोग घर के अंदर साइलेंट रहना सीख जाएंगे अपने आप अप में भाईचारा फैलाएंगे तो वही भाईचारा देश तक भी पहुँचेगा जी जी आप क्या करते हैं वैसे जैसे भाई साहब मैं एक कंपनी के जिसमें मुझे ट्रेंड जाता है कि दूसरों को कैसे अच्छा शरीर रखना है तो तो बाहर का चीज खाते हैं ये है, अच्छा, च्छा, तो च्छा। तो तो तो से कैसे जैसे <laughs> क्या बात है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर मैसेज आपने दिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आप आत्मा का पढ़ाई यहाँ पढ़ रहे हैं और वहां शरीर का पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो दोनों चीजें आत्मा और शरीर को समृद्ध करने का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं बहुत बहुत साधुवाद थैंक यू मधु बनाया खुशी होगी बहार खिलमन का गुलशन का गुल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 नमस्कार आप सुंदर रेडियम सेवन पॉइंट एट पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और हम लोग अलग अलग हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं उनसे बातचीत हो रही है बहुत ही प्यार से आप जो है हर एक के अनुभवों को सुन रहे हैं अभी हम एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं आपका नाम सुरेंद्र सुरेंद्र जी स्वागत है आपका और मैं चाहूँगा ग्लोबल सबमीट की कुछ बातें जो आपको अपील करती अच्छा लग रही हैं उसके बारे में बताइए मैं अच्छा, अच्छा बार इस में आ है इस अच्छा जी जी जी जी सुरेंद्र जी मैं चाहूंगा की यहाँ से क्या सीख के जा रहे हैं आप अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे में में पहले अपने अपने अपने आप को देड़े देड़े जी जी जी प्रोफेशनल घर उसके बाद आगे जैसे-जैसे होगा होगा जाएंगे सब सब भी भी आएगी ठीक हो चलिए सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप जो है बहुत ही सुंदर अनुभव साझा किया थैंक यून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 आइए आगे बढ़ते हैं राकेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो भी ग्लोबल सबमीट में अपनी विशेष हिस्सा ले रहे हैं तो राकेश जी बताइए आपका कैसा अनुभव है मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा मेरा इससे फर्स्ट टाइम था हां हाँ हाँ लगता भी नहीं था ऐसा होगा भीतर तो आने के बाद में मैं अपने आप में काफी चेंज पाया अच्छा अब लगता है कि मुझे घर में जाने के बाद में अपने साथ साथ पूरे परिवार को इसी माहौल में बदलना पड़ेगा चेंजिंग लाना पड़ेगा जी। और नाम शांति जिंदगी को शांति का ले जाना पड़ेगा और अपने आप से शुरू करके परिवार के साथ साथ जी जी राकेश जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और बहुत ही सुंदर अनुभव आपने किया है आपको कमी लग रही है अपने परिवार की पूरे परिवार आते तो और अच्छा लाभ मिलता लेकिन ऐसा कहा जाता है मनुष्य जीवन में जब जागा सवेरा मेरी और से हमारी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आप पूरे फैमिली के साथ भी एक बार यहां आइए स्वागत है आपका जी धन्यवाद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 आइए आगे, आगे बढ़ते हैं लक्ष्मी नारायण मोन्टो हमारे साथ जुड़ गए हैं आप फिर से स्वागत है आपका आपका ग्लोबल सबमिट का अनुभव सुनाइए तो जी जी जी फर्स्ट बार आने पर, यहां पर ऐसा ज्ञान सब मिला है हाँ हाँ तो ऐसा ज्ञान कहीं पर नहीं मिलता है <laughs> इसमें हम लोग एक पाए जैसे ओम शांति जी जी जी कहते हैं तो ओम का अर्थ हुआ आत्मा और शांति का मतलब आत्मा को शांति करना सबसे बड़ा चीज बेसम्भव उसके बाद इसमें जो हम देखें ज्ञान योग धारणा और सेवा ये सब चारों जो है बड़ा तो स्तंभ इसमें है और इसको जो धारण कर ले तो वास्तव में अपने आप को हम लोग बड़ा भाग्यशाली समझते हैं जी जी जी जी यहाँ आकर ये हुआ कि हम लोग में अपने आप परिवर्तन होना है और अपने आप नहीं पूरा परिवार को और भी जहाँ तक इष्ट मित्र हो उसको भी परिवर्तन में लाना है <laughs> सबसे बड़ी बात यह है जो हम लोग सोचे भी नहीं थे वो यहाँ आकर हम को मिला है और बहुत हम लोग हैं आप लो का। और यहाँ जो ज्ञान दे रहे हैं जी जी जी जी उनको आभारी हैं करता शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर अनुभव आपने सुनाया ग्लोबल सबमीट का और मैं चाहूँगा कि आपके पूरे परिवार को भी ये अंजलि आप जरूर दें ज्ञान का अंजन उन्हें भी सुनाइए और उन्हें लेकर भी आइए बहुत बहुत साझुआ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 रहो मुस्कुराते रहो रेडियो सुनते रहो मुस्कुराते रहो आइए आगे बढ़ते हैं और अभी महेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी बातें करते हैं महेश कुमार जी स्वागत है ओम शांति ओम शांति जी ग्लोबल सब के बारे में आपका अनुभव सुनाइए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम मुझे आभास हुआ जी जी जी जानकारी हुआ और ये बहुत ज्ञानवर्धक समाज और संसार उत्थान के लिए ये सबमिट बहुत उपयोगी रहेगा हम्म हम्म जैसे मुझे लगता है इससे मुझे तो अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए सहयोग मिलेगा ही और अपने परिवार को समाज को भी इससे परिवर्तन किया जा सकता है जैसा मुझे अनुभव हुआ और इस ज्ञान से जो है सो समाज को शांति की तरफ समाज को कुछ देना है जी जी जी सब जो है सो हम लोग आत्मा से जुड़े हुए हैं कोई जात पात या कोई धर्म विवेक नहीं है ये यह जो सनातनी जो कहा गया है कि विश्व में सब एक हैं जो ये भारत भारतवर्ष का जो नारा है जी जी जी तो उसके लिए भी ये ब्रह्म कुमारी जो कार्यक्रम किए हैं उनको लगता है ये बहुत योगी और सार्थक सिद्ध होगा जी, जी, जी। बहुत सुंदर बहुत ही बढ़िया अनुभव आपने सुनाया बहुत बहुत साझुवाद आपको और मैं चाहूँगा जो अनुभव आपको आज यहाँ पर हुआ है उसे अपने जीवन में हमेशा के लिए बनाए रखे और वहाँ ब्रह्मा कुमारी जो केंद्र है आपके पास में जरूर वहां पर रेगुलर जाइए ताकि ये चीजें आपकी बनी रहे जी धन्यवाद शुक्रिया ओम शांति रेडियो मधुबन आया आपके आंगन आया खुशी होगी बाहर खिलमन का गुलशन का गुल रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन आया आप आंगन आया खुशियों की बाहर खिलान का गुलशन सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का अभी हमारे साथ कन्हैया गुप्ता जी हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे कन्या जी कैसे हैं आप जी बहुत तो अच्छा है।, तो है आज आए हैं पहली बार हम लोग यहाँ आए हैं आज यहाँ आकर कार्यक्रम देखें शिवानी देखे का अपने लिए और अपने समाज के लिए और देश के लिए भी बहुत प्रेरणादायी लाभदायी कार्यक्रम है लेने का सिस्टम <laughs> देने वाला सिस्टम जो है जो सुनाए बहुत अच्छा लगा जी जी जी और देश का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 आया खुशियों की बाहर रहो, रहो, रहो, रहो। आइए आगे, आगे बढ़ते हैं विनोद कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं उनसे भी बातें करते हैं ग्लोबल सबमिट का एक्सपीरियंस सुनाइए जी जी है ये हम वहाँ से हमारी जो बहन जी थी जी जी वो हमारे को बहुत वहाँ पर प्रेरित किया और हम ये वहाँ से ये डर रहे थे कि वहाँ चल रहे हैं चलने के बाद क्या होता कैसी सुविधा होगी क्या होगा कैसे ऐसी टेन अब यहाँ पर जैसे प्रवेश किया तो हमारे को ऐसा आनंद महसूस हुआ था कि हम ये चीज़ कह रहे हैं कि एक फैमिली सी थी दोबारा आने के लिए कर रहे हैं ये दे ये समाज के लिए और परिवार के लिए बहुत ही लाभदायक है जी जी ये संस्था है वो परिवार के लिए ज्ञानवर्धक है बच्चों को अच्छा ज्ञान देने के लिए उनको प्रेरित करें कि कैसे समाज को ऊंचा करना है ऐसी अपनी व्यवस्था करनी है जी जी उसके लिए उसको लिए ब्रह्म कुमारी को बहुत ही बहुत ही धन्यवाद देते हैं और हम यहाँ पर आकर बड़ा ही खुशी हुई है <laughs> इतनी खुशी हुई है कि जी, जी, जी, ये सोच रहे हैं कि अब दोबारा परिवार से ही आने की कोशिश करें। जी जी जी जो विनोद जी बहुत ही सुंदर अनुभव आपका मन गदगद हो गया है और बेहद खुशी से भरपूर हुए हैं आप और मैं चाहूँगा कि ये खुशी आप अपने परिवार वालों के साथ भी साझा कीजिए उन्हें भी लाइए और आपके सोसाइटी में भी लोगों को ज़रूर बताइए और आपका जीवन मंगलमय हो खुशियों से यूं ही बर रहे ऐसी शुभ के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम ओम शांति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 आइए आगे बढ़ते हैं और अभी हमारे बीच हरी राम जांगर जी उपस्थित है स्वागत है आपका अनुभव सुनाइए आप कहां से मैं जिले के गांव में बड़ा गांव है हाँ वहां से हूँ वाह मैं यहाँ आके मेरे को काफी ये लोगों ने मेहनत की और कि आपको चलना ही है देखो तो आप तब तो भी मैं यहाँ के ऐसा महसूस किया ऐसा महसूस किया कि ये तो कोई सुरख में ही पहुंच गए <laughs> इतना महसूस किया और जगह मैंने घुमा हूँ साउथ में भी और जगह भी अच्छा तो इतनी सफाई है ना ये देख के बड़ा दिल खुश क्या बात जो सफाई है ना उनकी एक शादी विवाह में हम 1500 सौ दो हजार आदमियों को बैठ के खाना नहीं खिला सकते उसमें तो डिस्टर्ब हो जाते हैं बैटर हैं जी जी और यहाँ ऑटोमेटिक चलता है जी, जी और बैठ के खाना तो हम 20 लोगों को भी नहीं खिला सकते नहीं। उसमें भी ये नहीं पूछा ये मेरे को ये नहीं पूछा ऐसे हो जाते यहाँ ये देख के मेरे को ये हुआ की मैं पूरे परिवार के साथ जरूर जी जी बात है, है इतनी बड़ी खुशी हुई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा आपने जंगठ साहब अनुभव शेयर किया है पहले तो आप सोच रहे थे क्या जाना है क्यों बुला रहे हैं लेकिन आप यहाँ आकर जो है अपना पूरा मन आपका बदल गया है और आप कहीं जगह पर घूमे हुए हैं अलग अलग जगह पर आप गए भारत देश में लेकिन यहाँ की स्वच्छता ने आपको आकर्षित किया यहाँ का भोजन व्यवस्था या की हर व्यवस्था आपको जो है अपने मन प्रसन्न कर रहा है बिल्कुल बिल्कुल तो जांग जी कि मेहनत करके सही बात है बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्रिया बहुत ही सुंदर अनुभव साझा करने के लिए शुक्रिया जांगर थैंक यून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 नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे कर्नाटक से हमारे बीच मुक्ता कोपर आए हैं उनसे बातें करेंगे आप नेचुरोपैथ हैं और अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं लेकिन आप जो है इसका पूरा नॉलेज आपके पास है और आप अच्छी जानकारी हमें देने वाले हैं तो मुख्तार जी बहुत बहुत स्वागत है आपका या थैंक यू फैंसी कैसे हैं आप हम um, अच्छे हैं जी जी जी और मैं चाहूँगा कि अभी ग्लोबल सबमीट में आए हुए हैं तो थोड़ा सा बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, hmm. सभी लोगों के कुछ हो रही है। अच्छा अच्छा <laughs> <Yeah>. <laughs> बिल्कुल बिल्कुल तो नेचुरोपैथी के बारे में बताइए नेचुरोपैथी जो नेचुरल लिविंग है या और आ, मैंने जो कोर्स किया है जो बी एन वाई से बैचलर ऑफ नेचुर साइंस तो मैं प्रैक्टिस अभी तो नहीं कर रही हूँ लेकिन इन फ्यूचर कर सकता जी <laughs> मेरी छोटी बेटी है तो उसके बाद नेचुरोपैथी में हम ट्रीटमेंट देते हैं बॉडी एज अ होल uh, uh, तो उसमें आता है uh, आती है आती मसाज थेरेपी थेरेपी थेरेपी डाइट और इवन उसके साथ योगा भी हम देते हैं अरे वाह चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया ये नेचुरल नेचुरलपैथी में जो है बहुत सारी चीज़ें आपने जोड़ दी हैं और निश्चित तौर पे ये एक इंडियन फिलोसफी है जहाँ पर हम लोग विदाउट मेडिसिन अपने आप को ठीक कर सकते हैं जी जी तो मुक्ता जी मैं चाहूंगा कि यहाँ आप आकर अच्छा तो लग रहा है आपको लेकिन यहाँ से क्या सीख के जाएंगे आप यहाँ से क्या लर्निंग लेके जाएंगे जो आपने गांव में अपने शहर में इम्प्लीमेंट करेंगे जो अभी तो मेन है कि बापा ने जो कहा है हम हम शरीर नहीं है है आत्मा है आत्मा है। <laughs> <laughs> तो उसी इसमें रहना है, और बहुत सुंदर अनुभव आपने बताया कि अभी बाबा ने जो बताया है आत्मा समझ के शांति में रहना है इसी का प्रैक्टिस आप करने वाले हैं वहाँ जा भी और धीरे धीरे आप जो है अपनी बेटी बेटी बड़ी होते ही आप जो है नेचुरोपैथी का भी अपना सेंटर शुरू करेंगे और लोगों को ट्रीट करेंगे तो मुक्ता जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ओम शांति थैंक यू थैंक यू ओम शांति प्यारा हो खुशी सब रिश्तों में बनकर उनका अपना मारक ठोकर सभी निकल गए टूट गया सब सपना को तो पाने चला था मैं पर किसी को अपना नंबर बना सका तुमको पाकर वो मेरे बाबा सबका प्यार he bhag